अध्याय एक स्वामी अरूपानंद जयराम वाटी में प्रथम दर्शन 1 फरवरी 1907 सौ शिव चतुर्दशी की पूर्व तृतीया प्रातः प्रायः साढ़े आठ बजे वरदा मामा ने आकर खबर दी मां बुला रही है घर के भीतर जाकर देखता हूं मां अपने कमरे के भीतरी दरवाजे पर खड़ी राह देख रही है प्रणाम करते ही उन्होंने पूछा कहां से आए हो मैंने जिले का नाम बतलाया मां लगता है अब ठाकुर की बातों को लेकर ही रह रहे हो मैंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया बातचीत मानो पूर्व परिचित की भांति हो रही है वह स्नेह भरी दृष्टि मुझे अब भी स्मरण हो आ रही है मां क्या तुम कायस्थ हो मेरा सारा शरीर शीतकाल के कारण गरम कपड़ों से ढका हुआ था मैं हां मां तुम लोग कितने भाई हो मैं चार मां बैठो जलपान करो यह कह उन्होंने स्वयं बरामदे में आसनी बिछा दी और रात की लूची और गुड़ का प्रसाद एक कटोरी में ले आईं। पिछले दिन तारकेश्वर से पैदल चलकर आया था शाम को देशड़ा जयरामवाटी के उत्तर की ओर का गांव पहुंचा था साथ में देशड़ा का एक लड़का था गोविंद राय का बड़ा लड़का उसके साथ हरिपाल स्टेशन में परिचय हुआ था रात में उसके घर रुका था मां ने यह सब सुना और मेरे खाने के बाद बोली नहाना मत बहुत दूर पैदल चलकर आए हो फिर एक पान दिया दोपहर में ठाकुर का भोग होते ही उन्होंने मुझे बुला भेजा और सबसे पहले खाना खिलाया वे स्वयं ही शाल के पत्ते में सब्जी भात आदि परोस गई मैं मां के कमरे के बरामदे में बैठा खा रहा था खाते समय मां ने कहा देखो पेट भरकर खाना खाने के बाद पान दिया शाम को तीन चार बजे घर के भीतर जाकर देखता हूं मां आटा गूंध रही हैं। अपने कमरे के बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में पूर्व की ओर पैर लंबा करके बैठी हैं। पास में ही छोटा सा चूल्हा है शाम को लूची तरकारी आदि वहीं पर तैयार की जाती है मुझे देखकर मां ने पूछा क्या चाहिए मैं, तुमसे बात करनी है मां क्या बात बैठो यह कहकर उन्होंने बैठने के लिए आसनी दी मैं मां ठाकुर को सब यह जो पूर्ण ब्रह्म सनातन कहते हैं तुम क्या कहती हो मां हां वे मेरे पूर्ण ब्रह्म सनातन हैं। मेरे कहने पर मैंने कहा वैसे तो प्रत्येक स्त्री के लिए ही उसका पति पूर्ण ब्रह्म सनातन है मैं उस दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूं मां हां वे पूर्ण ब्रह्म सनातन हैं, पति रूप में भी और ऐसे भी तब मेरे मन में आया कि वे पूर्ण ब्रह्म होने से तो मां स्वयं जगदंबा हुई जैसे सीताराम कृष्ण, एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं भी यही विश्वास लेकर मां के दर्शनों को गया था मैंने पूछा तब फिर तुमको यह जो एक साधारण स्त्री के समान रोटी बेलते देख रहा हूं यह सब क्या है क्या माया है मां माया नहीं तो और क्या माया न होने से मेरी ऐसी दशा क्यों होती वैकुंठ में मैं नारायण के पास लक्ष्मी होकर रहती फिर कहने लगी भगवान नरलीला पसंद करते हैं ना श्री कृष्ण ग्वाले के लड़के थे और राम दशरथ के बेटे मैं तुम्हें अपना स्वरूप स्मरण नहीं आता मां हां कभी कभी याद हो आता है तब सोचती हूं कि यह मैं क्या कर रही हूं यह क्या कर रही हूं फिर यह सब घर बार लड़के बच्चे हाथ फैलाकर सामने सब दिखाते हुए याद आते हैं और मैं फिर भूल जाती हूं मैं प्रायः प्रतिदिन संध्या के बाद मां के कमरे में जाकर बैठता मां खाट में लेटी हुई बातें करती राधु अर्थात मां की भतीजी मां के पास लेटी रहती कमरे में आले के ऊपर दिया टिमटिमाता रहता किसी किसी दिन नौकरानी को मां के पैर में वात का तेल मालिश करते हुए देखता बातचीत के बीच मां कह रही हैं, जब मुझे किसी भक्त की याद आती है प्राण व्याकुल हो उठते हैं तब या तो वह स्वयं चला आता है अथवा उसकी चिट्ठी आ पहुंचती है यह जो तुम यहां आए हो कुछ एक भाव लेकर आए हो हो सकता है जगन सोचकर आए हो मैं क्या तुम सभी की मां हो मां हां मैं इन सब दूसरे जीव जंतुओं की भी मां हां उनकी भी मैं तब वे लोग इतना दुख क्यों पाते हैं मां उन लोगों का यह सब जन्म ही इसीलिए है अर्थात अन्य सब जीव जंतुओं के इन सब जन्मों में ऐसा ही होता रहता है एक संध्या मां के साथ उनके कमरे में मेरा निम्नलिखित रूप से वार्तालाप हुआ मां तुम लोग मेरे पास आए हो क्योंकि तुम सब मेरे अपने जन हो मैं क्या मैं तुम्हारा अपना हूं मां हां मेरे अपने हो क्या इसमें संदेह है यदि कोई किसी का अपना जन होता है तो वे युग युग में एक दूसरे के साथ अटूट रूप से जुड़े रहते हैं मैं सभी तुम्हें आप कहते हैं पर मैं ऐसा नहीं कर सका मेरे मुंह में तुम ही सहज रूप से आ जाता है मां ठीक ही तो है उससे अपनापन सूचित होता है बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा जिन लोगों को तुमने मंत्र दिया है स्वाभाविक है उनका सब दायित्व तुमने लिया होगा फिर जब हम तुमसे अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कहते हैं तुम ऐसा क्यों कहती हो मैं ठाकुर से कहूंगी क्या तुम स्वयं हमारा भार नहीं ले सकती मेरे मन में तब तक दीक्षा लेने की इच्छा प्रबल नहीं हुई थी इसीलिए मैंने यह प्रश्न किया मां तुम्हारा भार तो ले ही लिया है मैं मां आशीर्वाद दो जिससे मेरा मन पवित्र हो और भगवान में लगे मां मेरा एक सहपाठी था उससे मेरा जितना प्यार था उसका एक चौथाई भी यदि ठाकुर के प्रति हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी हो ठीक ही तो है ठाकुर से कहकर देखूंगी मैं फिर तुमने वही बात की कि ठाकुर से कहूंगी ऐसा क्यों कहती हो क्या तुम ठाकुर से भिन्न हो खाली तुम्हारे आशीर्वाद से ही मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी मां बेटा यदि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिलता हो तो मैं अपने संपूर्ण मन प्राण से तुम्हें आशीर्वाद देती हूं क्या मनुष्य के लिए यह संभव है कि बिना किसी सहायता के वह माया की जकड़न से बच जाए इसी के लिए तो ठाकुर ने इतनी कठोर साधनाएं की और उनका फल मानवता के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया मैं ठाकुर को बिना देखे कोई उनकी भक्ति कैसे कर सकता है मां सो तो ठीक है क्या किसी काल्पनिक आदमी के साथ कोई प्रेम कर सकता है मैं मुझे ठाकुर के दर्शन कब मिलेंगे मां तुम उन्हें जरूर देखोगे समय आते ही तुम उन्हें देख पाओगे एक दिन मां खाट पर लेटी हुई थी और महरी कामिनी उनके घुटने पर गठियावात का तेल मल रही थी मां ने मुझसे कहा देह अलग है और देही अलग देही सारे शरीर में व्याप्त है इसीलिए पैर में दर्द का अनुभव हो रहा है यदि मैं अपने मन को घुटने से समेट लूं तो फिर वहां दर्द का अनुभव नहीं होगा मंत्र दीक्षा की बात उठाते हुए मैंने कहा मां गुरु से मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है मान लो कि व्यक्ति अपना मंत्र ना जब मां काली मां काली जपता है तो इससे क्या नहीं होगा मां मंत्र से देह शुद्ध होता है ईश्वर के मंत्र के जाप से मनुष्य पवित्र होता है एक कहानी सुनो एक दिन नारद भगवान के दर्शन करने वैकुंठ गए और वहां उनसे बहुत देर तक बातें की तब तक नारद ने दीक्षा नहीं ली थी नारद के चले जाने पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा वहां गोबर लीप दो भला ऐसा क्यों लक्ष्मी जी ने पूछा नारद तो आपके परम भक्त हैं, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं विष्णु बोले नारद ने अभी तक दीक्षा नहीं ली बिना दीक्षा लिए शरीर शुद्ध नहीं होता कम से कम देह की शुद्धि के लिए व्यक्ति का गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है वैष्णव अपने शिष्य को दीक्षा देकर कहता है आमी दिला मंत्र, तोड़ मन तोर अर्थात मैंने दिया मंत्र अब मन तेरा है कहां गया है मानव गुरु दीक्षा दे कान में जगत गुरु दीक्षा दे प्राण में सब कुछ मन पर निर्भर करता है मन शुद्ध ना होने से कुछ भी नहीं होता कहा है ना गुरु कृष्ण वैष्णव तीन की दया हुई एक की दया बिना जीव की दुर्दशा हुई यह एक है मन अपने मन की कृपा होनी चाहिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन तब जोरों से चला हुआ था इसीलिए मैंने पूछा मां इस देश का दुख और दुर्दशा क्या दूर नहीं होगी मां ठाकुर का आना ही तो उसी के लिए हुआ था मां की जन्मदायिनी माता की बात उठी मां कहने लगी मां जब थी कोई भक्त आने से नाती आया है नाती आया है कहकर कितनी खुश होती कितनी देखभाल करती यह भक्तों का संसार मानो उनके ही शरीर का रक्त मांस था उसे कितनी अच्छी तरह से रखती मेरी मां का नाम श्यामा था नानी ने गत वर्ष सन 1906 के प्रारंभ में देह त्याग किया था ठाकुर के दर्शन की बात कहने लगी जब ठाकुर चले गए तब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी चली जाऊं उन्होंने दर्शन देकर कहा नहीं तुम रहो बहुत सा काम बाकी है बाद में मैंने देखा ठीक ही तो बहुत सा काम बाकी है वे कहते थे कलकत्ते के लोग मानो अंधकार में कीड़ों के समान बिलबिला रहे हैं तुम उन्हें देखना उन्होंने कहा था कि वे सौ वर्षों तक भक्तों के हृदय में सूक्ष्म शरीर से निवास करेंगे और उनके बहुत से गोरे भक्त आएंगे जब ठाकुर चले गए तो पहले पहल भय होता पहनने की लाल साड़ी अर्थात पतली लाल किनार की साड़ी हाथों में कंगन लोग भला क्या कहेंगे तब कामार पुकुर में थी उसके बाद ठाकुर के दर्शन पाने लगी तब वह भय धीरे धीरे जाता रहा एक दिन ठाकुर ने आकर कहा खिचड़ी खिलाओ खिचड़ी पकाकर रघुवीर को भोग लगाया वे मारवाड़ी अर्थात हिंदी प्रदेश के थे तो इसीलिए खिचड़ी उसके बाद बैठकर भाव में ठाकुर को खिलाने लगी हरीश इसी समय कामार पुकुर में आकर कुछ दिन था एक दिन मैं पास के मकान से आ रही थी आकर ज्यों ही घर के भीतर घुसी कि हरीश मेरे पीछे दौड़ने लगा हरीश तब पागल हो चुका था उसकी स्त्री ने पागल कर दिया था तब घर में और कोई नहीं था मैं जाऊं कहां जल्दी से धान के कोठे के तब ठाकुर के जन्मस्थान के ऊपर धान का कोठा था चारों ओर घूमने लगी वह किसी प्रकार भी नहीं छोड़ रहा था सात बार घूमने के बाद मैं सहन न कर पाई तब स्वयं की मूर्ति आ पड़ी मैं स्वयं की मूर्ति धारण कर खड़ी हो गई उसके बाद उसकी छाती में घुटने टेक उसकी जीप को पकड़कर खींचकर गाल में ऐसे तमाचे लगाने लगी कि वह हे हे करके हाफने लगा मेरे हाथ की उंगलियां लाल हो गई थी फिर निरंजन के आने पर उससे कहा इसे वापस भेज दो योगीन महाराज की बात उठी मां ने कहा योगीन के जैसा मुझको कोई प्यार नहीं करता था मेरे योगीन को यदि कोई आठ आने देता तो वह जमा करके रखता कहता मां जब तीरथ फिरत जाएंगी तो खर्च करेंगी सब समय मेरे पास रहता स्त्रियों के बीच में रहता इसीलिए वे लोग अर्थात लड़के लोग सब उसका मजाक उड़ाते योगीन मुझसे कहता तुम मुझे योगा योगा कहकर बुलाना योगी ने जब देह छोड़ी तो उसने कहा मां मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव और ठाकुर आए हैं मैंने मां से कहा कौन कौन भक्त क्या क्या है मुझसे कहना होगा मां किसी से कहोगे तो नहीं मैं वह तुम्हें देखना होगा जिससे किसी से न कहूं या कहकर ही मन में उठा कि कहीं किसी से कह बैठू तो इसीलिए तुरंत बोला तब रहने दो मां योगीन को अर्जुन कहते थे नरेन को सप्तऋषियों में से लाए थे पूर्ण ईश्वर कोटि का शरद और योगीन थे दोनों मेरे अंतरंग इस प्रकार उन्होंने स्वयं होकर एक दो तो लोगों की बात कही फिर अपनी बात कह रही हैं। बलराम बाबू कहते थे क्षमा रूपा तपस्विनी यह कहकर फिर बोली जिसके हृदय में दया नहीं वह क्या मनुष्य है वह तो पशु है मैं कभी कभी दयाद्र होकर अपने आप को भूल जाती हूं यह भूल जाती हूं कि मैं कौन हूं बातचीत के अंत में माने कहा बेटे तुम्हारे साथ मेरी दिल खोलकर जैसी बातचीत हुई वैसी और किसी के साथ नहीं हुई बाद में माने कहा जब मैं कलकत्ते जाऊंगी तब तुम आना मेरे पास रहना यद्यपि अंदर ही अंदर मेरी साधु होने की बड़ी इच्छा थी तथापि तब मैं घर में ही था मन में सोचा हो सकता है भविष्य में मां की इच्छा से उनके पास रहना और साधु होना संभव हो बाने पूछा आशु को पहचानते हो कांजीलाल और कृष्णलाल को मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचानता जब मैं जयराम वाटी गया तब छोटी मामी अर्थात राधु की मां पागल हो चुकी थी राधु के गहने को लेकर वे मायके गई थी उनके पिता ने गहनों को छीन लिया इसलिए पागलपन और भी बढ़ गया पगली मामी सिंहवाहिनी के मंदिर में मां गहने दो मां गहने दो कहकर रो रही है संध्या बीत चुकी है मां और मैं घर में हैं। बातचीत चल रही है अचानक मां ने कहा मैं जाती हूं बेटा जाती हूं मेरे सिवाय उसका कोई नहीं है पगली सिंहवाहिनी के सामने गहनों के लिए रो रही है यह कहकर मां चली गई किंतु मुझे रोने की आवाज जरा भी सुनाई नहीं पड़ी और इतनी दूर से सुन पाना संभव भी नहीं था परंतु मां के कानों में आवाज पहुंच गई सिंहवाहिनी के मंदिर में जाकर वे पगली को ले आईं। पगली कह रही है ननक जी तुमने ही मेरे गहने छिपाकर रखे हैं तुम ही नहीं दे रही हो मां ने कहा मेरे होने से मैं काक विष्ठा के समान इसी क्षण फेंक देती पगली की बात पर मुझसे हंसते हंसते कहने लगी गिरीश बाबू कहते थे यह मां के साथ की पगली है पहले पहल मुझे मां कहने में थोड़ी लज्जा होती थी क्योंकि गर्भधारिणी मां कम उम्र में ही चल बसी थी एक दिन सवेरे मां मेरे द्वारा अपने एक संबंधी को खबर भिजवा रही थी जाने के समय पूछा क्या कहोगे बोलो तो मैंने कहा उनसे कहूंगा कि आपने उनसे यह बात कहने को कहा है सुनकर मां ने कहा कहना मां ने कहा है मां शब्द पर जोर देते हुए बोली एक दिन आठ नौ बजे सुबह का समय होगा मां अपने कमरे से बाहर आ रही थी एक लड़का आंगन में खड़ा उन्हें अपलक देख रहा था मां आते आते अचानक लड़के की तरफ लौटी और स्नेहपूर्वक उसकी ठुड्डी में हाथ फिरा हंसती हुई मुझसे कहने लगी यह मेरा गणेश है मुझे लगा लड़का कोई भक्त अथवा संबंधी होगा एक दिन सवेरे मां के कमरे के बरामदे में श्री श्री रामकृष्ण पुंथी का पाठ हो रहा था मैं पढ़ रहा था मां तथा और भी दो एक लोग सुन रहे थे विवाह का अंश पढ़ा जा रहा था वहां पर मां को जगनमाता संबोधित कर बहुत प्रशंसा की गई थी मां उसका थोड़ा सा अंश सुनकर ही उठ गई इसके थोड़ी ही देर पहले मैं उनको माघ महीने के उद्बोधन से पढ़कर सुना रहा था दत्त दत्तचित्त होकर सुन रही थी उसमें मास्टर महाशय के श्री श्री रामकृष्ण कथामृत का कुछ अंश प्रकाशित हुआ था वहां और कोई नहीं था एक जगह पड़ा गिरीश एक इच्छा है ठाकुर क्या गिरीश अ भक्ति ठाकुर अहेतुकी भक्ति ईश्वर कोटि को होती है जीव कोटि को नहीं मैंने मां से पूछा मां जीव कोटि को नहीं होती ईश्वर कोटि को होती है इसका तात्पर्य क्या मां ईश्वर कोटि पूर्ण काम होता है ना इसीलिए अहेतुक कामना के रहते है तुकी भक्ति नहीं होती मैं मां तुम्हारे ये सब विशेष भक्त लोग और भाई लोग क्या समान है मेरे मन का भाव यह था कि जब कोई भाई होकर जन्म लिया है तो ये लोग भी उच्च आधार के तथा अंतरंग होंगे जैसे मठ के महाराज लोग हैं मां ने इसके उत्तर में ओठों को संकुचित कर ऐसा भाव दर्शाया मानो किसके साथ किसकी तुलना कर दी गई केवल भाई होने से क्या होगा अंतरंग अलग वस्तु है